ने प्रथम प्रकाश सैताली मंत्र मूल प्रार्थना ओम सामा प्राथना ओ विश्वतो सोक्ति परिपात विश्ववाच यत ना चमशते यदेजति विश्वाहापो विश्वाहोति सूर्य ऋग्वेद 7 8 12 2 व्याख्यान हे सर्वारक्षकेश्वर सा सत्योक्ति आपकी सत्य आज्ञा जिसका हमने अनुष्ठान किया वह विश्वत परिपातुन हमको सब संसार से सर्वथा पालन और सब दुष्ट कामों से सदा पृथक रखे की कभी हमको अधर्म करने की इच्छा भी न हो दयावाच और दिव्य सुख से सदा युक्त करके यथावत हमारी रक्षा करे यत्र जिस दिव्य सृष्टि में अहानि सूर्यादिकों को दिवस आदि के होने के निमित्त ततनन आपने ही विस्तारे हैं वहाँ भी हमारा सब उपद्रवों से रक्षण करो विश्वमत आपसे अन्य भिन्न विश्व अर्थात सब जगत का जिस समय आपके सामर्थ्य से प्रलय में निविशते प्रवेश करता है कार्य सब कारणात्मक होता है उस समय में भी आप हमारी रक्षा करो यदे ये समय यह जगत आपके सामर्थ्य से चलित होकर उत्पन्न होता है उस समय भी सब पीड़ाओं से आप हमारी रक्षा करो विश्वाहापो, विश्वाहा जो जो विश्व का हंता दुख देने वाला उसको आप नष्ट कर दे क्योंकि आपके सामर्थ्य से सब जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रणय होता है आपके सामने कोई राक्षस दुष्टजन क्या कर सकता है क्योंकि आप सब जगत में उदित अर्थात प्रकाशमान हो रहे हो परंतु सूर्यवत हमारे हृदय में कृपा करके प्रकाशित तो हो जिससे हमारी अविद्यांधकारता सदन हो पदार्थ सा वह मा हमको हमारी हमारा सत्योक्ति ही सत्य आज्ञा परिपातु सर्वथा पालन और सदा पृथक रखे यथावत रक्षा करे विश्वत सब संसार से और सब दुष्ट कामों से दावा दिव्य सुख से च और यत्र जिस यी में तत आपने ही विस्तारे हैं अहानि तो सूर्यादिकों को दिवस आदि के होने के निमित्त च भी विश्वम सब जगत अन्यत आप से अन्य आपसे अन्य भिन्न निविशते आपके सामर्थ्य से प्रलय में प्रवेश करता है अर्थात कार्य सब कारणात्मक होता है यद जिस समय यह यगत् एजति चलित होके उत्पन्न होता है विश्वाप विश्व के हंताओं से रक्षा करने वाला विश्वा हा, जो जो विश्व का हंता दुख देने वाला उदेति आप सब जगत में उदित अर्थात प्रकाशमान हो रहे हो सूर्य हो, सूर्यवत हमारे हृदय में प्रकाशित हो वो अन्वय हे सर्वारक्षकेर सा सत्योक्तिर्श्वो मां पातु दवा च तत्र पातु यदा यदाद विश्व निविशते ता यदा विश्वति तद पा हे सर्वारक्षकेशर विश्वाहापो सूर्यः सूर्यवद् भवान् भ